नंबर बीस मृत्यु से साक्षात भाग एक ओजशिष्ट मृतभुजो ब्रह्म सनातनम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 पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हैं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा जीवन जिनका यज्ञ रूप है वासना रहित अहंकार शून्य ऐसे पुरुष पर ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं, अमृत को उपलब्ध होते हैं आनंद को उपलब्ध होते हैं लेकिन जिनका रूप यज्ञ, जिनका जीवन यज्ञ नहीं है ऐसे पुरुष तो इस पृथ्वी पर ही आनंद को उपलब्ध नहीं होते परलोक की बात तो करनी व्यर्थ है इस सूत्र में कृष्ण ने दो तीन बातें अर्जुन से कही एक जिनका जीवन यज्ञ बन जाता है जीवन के यज्ञ बन जाने का अर्थ क्या है जब तक जीवन वासनाओं के आसपास घूमता तब तक यज्ञ नहीं होता जब तक जीवन स्वयं के अहंकार के ही आसपास घूमता तब तक जीवन यज्ञ नहीं होता जैसे ही व्यक्ति वासनाओं को छीर्ण करता और स्वयं के आसपास नहीं परमात्मा के आसपास परिभ्रमण करने लगता है। मंदिर को हम जानते हैं मंदिर की वेदी की चारों तरफ बनी हुई परिक्रमा को भी हम जानते हैं लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं जानते हजारों बार मंदिर में गए होंगे और वेदी के आसपास परिक्रमा लगा के घर लौट आए होंगे लेकिन मंदिर में परमात्मा की वेदी के आसपास जो परिक्रमा है वो प्रतीक है उस पुरुष का जिसका अपना अहंकार नहीं रहा जो परमात्मा के आसपास ही जीवन में परिभ्रमण करता है जो उसके चारों ओर ही घूमता है अपना कोई केंद्र ही नहीं रहा जिस पर घूम सके परमात्मा का उपग्रह बन जाता है वही हो जाता केंद्र में हम हो जाते परिधि पर उसके आसपास ही घूमते हैं परिभ्रमण करते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति वासना और अहंकार से शून्य होता उसका जीवन यज्ञ हो जाता है इस यज्ञ के संबंध में काफी बातें मैंने पीछे कही हैं वो ख्याल में ले लेनी जरूरी है दूसरी बात कृष्ण कहते ऐसा पुरुष ज्ञान रूपी अमृत को उपलब्ध होता है ज्ञान रूपी अमृत को इस जगत में अज्ञान के अतिरिक्त और कोई मृत्यु नहीं अज्ञान ही मृत्यु है इग्नोरेंस इज डेथ क्या अर्थ हुआ इसका कि अज्ञान ही मृत्यु है अगर अज्ञान मृत्यु है तो ही ज्ञान अमृत हो सकता है अज्ञान मृत्यु है इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु कहीं है ही नहीं हम नहीं जानते इसलिए मृत्यु मालूम पड़ती है मृत्यु असंभव है मृत्यु इस पृथ्वी पर सर्वाधिक असंभव घटना है जो हो ही नहीं सकती जो कभी हुई नहीं जो कभी होगी नहीं लेकिन रोज मृत्यु मालूम पड़ती है ये मृत्यु हमें मालूम पड़ती है क्योंकि हम जानते नहीं हम अंधेरे में खड़े हैं अज्ञान में खड़े हैं जो नहीं मरता वो मरता हुआ दिखाई पड़ता है इस अर्थ में अज्ञान ही मृत्यु है और जिस दिन हम जान लेते उस दिन मृत्यु तिरोहित हो जाती है कहीं थी ही नहीं कभी अमृत ही अमृतव ही शेष रह जाता है इमोर्टलिटी ही शेष रह जाती है। कभी आपने ख्याल किया आपने किसी आदमी को मरते देखा आप कहेंगे बहुत लोगों को देखा पर मैं कहता हूं नहीं देखा आज तक किसी व्यक्ति ने किसी को मरते नहीं देखा मरने की प्रक्रिया आज तक देखी नहीं गई जो हम देखते हैं वो केवल जीवन के विदा हो जाने की प्रक्रिया है मरने की नहीं बटन दबाई हमने बिजली का बल्ब बुझ गया जो नहीं जानता वो कहेगा बिजली मर गई जो जानता है वो कहेगा बिजली अभिव्यक्त थी अब अप्रगट हो गई प्रगट थी अप्रगट हो गई मर नहीं गई फिर बटन दबेगा बिजली फिर वापस लौट आएगी फिर बटन दबाएंगे बिजली फिर भीतर तुरोहित हो जाएगी जीवन समाप्त नहीं होता केवल शरीर से विदा होता है लेकिन विदाई हमें मृत्यु मालूम पड़ती क्यों मालूम पड़ती क्योंकि हमने कभी अपने भीतर शरीर से अलग किसी अस्तित्व का अनुभव नहीं किया है हमारा अनुभव यही है कि मैं शरीर हूं इसलिए जब शरीर समाप्त होगा जलाने के योग हो जाएगा तब होता है। निष्कर्ष होगा कि मर गए शरीर से अलग जिसने अपने भीतर किसी तत्व को नहीं जाना वो अज्ञानी है अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि जिसे यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है विश्वविद्यालय का कोई कोई सर्टिफिकेट नहीं है सच तो ये है कि विश्वविद्यालय ने जितने सर्टिफिकेट दिए अज्ञान उतना बढ़ा है कम नहीं हुआ कारण है कारण यह है कि विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट को लोग ज्ञान समझने लगे इसलिए असली ज्ञान की खोज की कोई जरूरत नहीं मालूम बनते अज्ञानी आदमी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता वो ज्ञान की खोज करता है तथाकथित ज्ञानी के पास सर्टिफिकेट होता है वो मान लेता है कि मैं ज्ञानी हूं मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और क्या चाहिए ज्ञान तो सिर्फ एक है स्वयं का ज्ञान बाकी सब सूचनाएं इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं बाकी सब परिचय है ज्ञान नहीं बटन रसल ने ज्ञान के दो हिस्से किए हैं नॉलेज और एक्विंटेंस ज्ञान और परिचय ज्ञान तो सिर्फ एक ही चीज का हो सकता है जो मैं हूं बाकी सब परिचय है ज्ञान नहीं अपने से पृथक जिसे भी मैं जानता हूं वो सिर्फ एक्वेंडेंस परिचय है जान तो सिर्फ अपने को सकता हूं क्योंकि अपने से जो भिन्न है उसके भीतर मेरा प्रवेश नहीं हो सकता सिर्फ बाहर घूम सकता हूं परिचय ही कर सकता हूं ऊपर ऊपर से जान सकता हूं भीतर तो नहीं जा सकता भीतर तो सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूं जहां मैं ये बहुत मजे की बात है अपना परिचय नहीं होता और दूसरे का ज्ञान नहीं होता दूसरे का परिचय होता है अपना ज्ञान होता है अपना परिचय नहीं होता क्योंकि अपने बाहर घूमने का उपाय नहीं है दूसरे का ज्ञान नहीं होता क्योंकि दूसरे के भीतर प्रवेश नहीं लेकिन हम बड़े अजीब लोग हम दूसरे का ज्ञान ले लेते हैं और अपना परिचय कर लेते हैं. हम अपना परिचय कर लेते हैं जो कि हो नहीं सकता और हम दूसरे के ज्ञान को तो ज्ञान समझ लेते हैं जो कि हो नहीं सकता यह अज्ञान की स्थिति है अज्ञान में मृत्यु है जब आप एक व्यक्ति को बुझते देखते हैं बुझते मरते नहीं इसलिए बुद्ध ने ठीक शब्द का उपयोग किया है वो शब्द है निर्वाण निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझना बस दिया बुझ जाता है कोई मरता नहीं दिखाई पड़ती थी ज्योति अब नहीं दिखाई पड़ती देखने के क्षेत्र से विदा हो जाती अद्रश्य में लीन हो जाती फिर प्रगट हो सकती फिर लीन हो सकती ये प्रगट, अप्रगट होने का क्रम अनंत चल सकता जब तक कि ज्योति पहचान न ले कि प्रगट में भी मैं वही हूं अप्रगट में भी मैं वही हूं ना मैं प्रगट होती ना मैं अप्रगट होती सिर्फ रूप प्रगट होता और अप्रगट होता वह जो रूप के भीतर छिपा हुआ सत्व है वो न प्रगट में प्रगट होता ना अप्रगट में अप्रगट होता न जीवन में जीवित होता ना मृत्यु में मरता तब अमृत का अनुभव है हम दूसरों को मरते देखकर बुझते देखकर हिसाब लगा लेते कि सब मरते हैं तो मैं भी मरूंगा लेकिन कभी किसी मरने वाले से पूछा कि मर गए लेकिन वो उत्तर नहीं देता इसलिए मान लेते हैं कि हाँ मैं उत्तर देता होगा मौन को सम्मति का लक्षण समझने की बात सभी जगह ठीक नहीं है मरे हुए आदमी से पूछो मर गए अगर वो उत्तर दे तो समझना मरा नहीं और अगर मौन रह जाए तो हम समझ लेते हैं कि मर गया लेकिन मौन सम्मति का लक्षण नहीं नहीं बोल पा रहा है इसलिए मर गया ऐसा समझने का कोई कारण नहीं दक्षिण में ब्रह्म योगी एक साधु ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और कलकत्ता और रंगून यूनिवर्सिटी में मरने के प्रयोग करके दिखाए थे वो 10 मिनट के लिए मर जाते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 10 डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने सर्टिफिकेट लिखा कि ये आदमी मर गया है क्योंकि मृत्यु के जो भी लक्षण हैं चिकित्सा शास्त्र के पास पूरे हो गए श्वास नहीं बोल नहीं सकता खून में गति नहीं रही ताप गिर गया नाड़ी बंद हो गई हृदय की धड़कन नहीं है सब सूक्ष्मतम यंत्रों ने कह दिया कि आदमी मर गया उन दस ने लिखा दस्खत किए क्योंकि ब्रह्मयोगी कहके गए थे कि दस्त करके सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट दे, दे देना कि मैं मर गया फिर दस मिनट बाद सब वापस लौट आए, श्वास फिर चली धड़कन फिर हुई खून फिर बहा उस आदमी ने आंख भी खोली वो बोलने भी लगा उठ के बैठ गया उसने कहा अब आपके सर्टिफिकेट के संबंध में मैं क्या मानू आप बड़े जालसाज जिंदा आदमी को मरने का सर्टिफिकेट देते उन्होंने कहा जहां तक हम जानते थे मौत घट गई थी उसके आगे हम नहीं जानते लेकिन उनमें से एक डॉक्टर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन से मैं फिर मृत्यु का सर्टिफिकेट नहीं दे सका किसी को भी क्योंकि उस दिन जो मैंने देखा उससे साफ हो गया कि मृत्यु के लक्षण सिर्फ विदा होने के लक्षण हैं और चूंकि आदमी लौटना नहीं जानता इसलिए हमारे सर्टिफिकेट सही हैं वरना सब गलत हो जाए वो ब्रह्म योगी लौटना जानता है तीन बार लंदन कलकत्ता और रंगून विश्वविद्यालय में उन्होंने मर के दिखाया और तीनों जगह पृथ्वी पर पहला आदमी जिसने तीन दफे मृत्यु का सर्टिफिकेट लिया क्या हुआ क्या जब ब्रह्मयोगियों से चिकित्सक पूछते कि हुआ क्या किया क्या तो वो कहते मैं सिर्फ सुकोड़ लेता हूं अपने जीवन को जैसे कि सूरज अपनी किरणों को सिकोड़ ले जैसे कि फूल अपनी पखरियों को बंद कर ले जैसे पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ कर और अपने घोंसले में बैठ जाए ऐसे मैं सिकोड़ लेता हूं जीवन को भीतर भीतर वहां जहां तुम्हारे यंत्र नहीं पकड़ पाते होता तो मैं हूं ही इसलिए वापस लौट आता हूं फिर खोल देता हूं पंखों को फिर जीवन के आकाश में उड़ाता हूं घोंसले के बाहर हम सबके भीतर वो गोह स्थान है जहां आत्मा सिकुड़ जाए तो फिर यंत्र पता नहीं लगा पाते इंद्रियां पता नहीं लगा पाती असल में यंत्र इंद्रियों के एक्सटेंशन से ज्यादा नहीं है यंत्र हमारी ही इंद्रियों का विस्तार है आंख है तो हम दूरबीन और खुरदबीन बनाई वो आंख का विस्तार आंख को मैग्निफाई कर देती है, बढ़ा देती कान है तो हमने टेलीफोन बनाया वो कान का विस्तार है मेरा हाथ है यहां से बैठ के मैं आपको छू नहीं सकता मैं एक डंडा हाथ में पकड़ लू और उससे आपको छू तो डंडा मेरे हाथ का विस्तार हो गया सारे यंत्र हमारी इंद्रियों के विस्तार अब तक एक भी यंत्र नहीं बना जो हमारी इंद्रियों से अन्य हो विस्तार ना हो सब एक्सटेंशन से इंद्रियां जिसे नहीं पकड़ पाती यंत्र कभी कभी उसे पकड़ता सूक्ष्म होता तो लेकिन जो अतिंद्रिय है उसे यंत्र भी नहीं पकड़ पाता सूक्ष्म हो इंद्रिय की पकड़ की बाहर हो तो यंत्र पकड़ लेता लेकिन जो अत है सूक्ष्म नहीं है। इंद्रियों के पार पैरासाइकिक उसको फिर यंत्र भी नहीं पकड़ पाता जीवन ऊर्जा पैरासाइकिक है अतिय है इसलिए कोई यंत्र उसकी गवाही नहीं दे सकता इस जीवन ऊर्जा को जानने का एक ही उपाय है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं इंद्रियों के पीछे सड़क इंद्रियों के माध्यम से नहीं इंद्रियों के माध्यम को छोड़कर ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम को छोड़कर स्वयं को जानता है और एक क्षण भी ये झलक मिल जाए स्वयं की तो वो अमृत उपलब्ध हो जाता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं वो सत्व दिखाई पड़ जाता जिसका कोई प्रारंभ नहीं कोई अंत नहीं ज्ञानी अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए कृष्ण ने कहा ज्ञान रूपी अमृत कह सकते हैं अज्ञान रूपी विश अज्ञान रूपी मृत्यु ज्ञान रूपी अमृत ज्ञान रूपी अमृत वो जो अल्केमिस्ट कहते हैं कि हम खोज रहे वो तत्व जिससे आदमी अमर हो जाए वे कभी ना खोज पाएंगे आदमी अमर है ही किसी चीज से अमर करने की जरूरत नहीं चेतना अमर है ही और ऐसा मत सोचना आप कि पदार्थ मरता है और चेतना अमर है, पदार्थ भी अमर है चेतना भी अमर है पदार्थ इसलिए अमर है कि वो जीवित ही नहीं है जो जीवित हो वो मर सकता है पदार्थ कैसे मरेगा वो जीवित ही नहीं पदार्थ इसलिए अमर है कि वो जीवित ही नहीं उसके मृत्यु का कोई उपाय नहीं आत्मा इसलिए अमर है कि वो जीवित है जो जीवित है वो मर कैसे सकता है जीवन का कोई मृत्यु नहीं हो सकती मृत्यु का कोई जीवन नहीं हो सकता है पदार्थ का सिर्फ अस्तित्व है जीवन नहीं आत्मा का जीवन भी है और अस्तित्व भी इस बात को ख्याल में रख लें एग्जिस्टेंस एंड लाइफ बोथ आत्मा पदार्थ का एग्जिस्टेंस ओनली सिर्फ अस्तित्व पदार्थ सिर्फ है लेकिन पदार्थ को अपने होने का पता नहीं है। आत्मा है भी और उसे अपने होने का भी पता है बस ये होने का पता उसे जीवन बना देता है लेकिन हम आत्मा तो हैं हमें अपने होने का भी पता है हम जीवित भी हैं लेकिन हम क्या है इसका हमें कोई भी पता नहीं होने का पता है लेकिन क्या है इसका कोई पता नहीं होने का पता है और यह पता ना हो कि क्या है तो अज्ञान की स्थिति है होने का पता हो और यह भी पता हो कि क्या है तो ज्ञान की स्थिति है अज्ञानी में उतनी ही आत्मा है जितने ज्ञानी में रत्ती भर कम नहीं लेकिन अज्ञानी अपने प्रति बेहोश ज्ञानी अपने प्रति होश से भरा हुआ है